सर प्रत्यय साक्षित साक्षीभूत कवलोन अनेवस्व व्यक्ता स्वरांता अहमे आत्मसूति आत्मा निर्वशेषं यस्तनासतेजुक्सा घृणा न व्यक्ति जिस प्रकार से अह्यक संघात शरीर का अर्थात कार्यकरण संघात का आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षीभूत मैं इस शरीर का कार्यकरण संघात का आत्मा हूं और इस शरीर के अंदर जो कार्यकरण संघात के अंदर जो बुद्धि से होने वाले सकल प्रत्ययकार जन्य वृत्तियों से जनि जो ज्ञान का साक्ष साक्षीभूत हूं मैं चेतता हूं केवल हूं निर्गुण से इसी रूप से क्या देख रहा है इसी स्वरूप से मन चेतित्रृत्व केवल साक्षित्पेण अव्यक्ता स्थावरांता अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सकल चराचरों के अंदर आत्मा अहमे मे आत्माओं सभी के अंदर सर्वभूतेषु च आत्मा नविशेषम सकल में अपनी ही स्वरूपूत आत्मा को निर्विशेष रूप से जो गुरुमुख से श्रवण मन निध्यासन पूर्वक अनुपश्य स वह व्यक्ति तथा तस्माद सर्वात्म दर्शनात् सकल में आत्म दर्शन करने के कारण से ही अपने ही सभी में देखा और सबको अपने से अभिन्न समझा वह व्यक्ति दर्शनात दर्शनाथ विजुक्षा, है घृणाम न करोती घृणाम नहीं करता है कहते कि भाई ये कैसा हो सकता है अपनी आत्मा को सर्वभूतात्मा तो मानने से अपनी आत्मा को सर्वभूतात्मा तो मानना और सकल भूतों को अपने से अभिन्न कर लेना ये तो सर्वाणी भूता नहीं आत्माभेदेना अनुप्य ऐसे करने से किसान फल आपने बता दिया या प्रश्न इतना ही है कि सर्वप्रत्य साक्षी का तात्पर्य आपने समझा दिया भाई सर्वेशा प्रत्याय नाम अंत करण अस्मि नाम साक्षीभूतो आशय अस्मी चेत का मतलब सकल चेष्टाओं को कराने वाला मैं ही हूँ मेरी सत्ता से इस कार्यक्रम संज्ञा से सारी चेष्टाएं होती रहती है केवल केवलो के करने का जरूरत क्या पड़ा कदे केवल साक्षित धर्म रहता वास्तव में मुझे साक्षित धर्म भी नहीं है दृष्टित्व धर्म भी नहीं है कोई धर्म नहीं है वास्तव इसलिए केवल हो और निर्गुण ये नया एक आदि के समान ज्ञान इच्छा आदि गुण वाला नहीं समझना इस प्रकार से तुम पदार्थ शोधित करके स्वदेहा तत्व पश्यति तथा सर्वभता तत्व जैसा अपनी देह का मैं आत्मा समझ रहा है उसी प्रकार से सकल में भी आत्मा सर्वभूतों का व्याप्त रूपेण देखता है अनिने वूप इसलिए कहा ये तेहवर्तिना साक्षित घटित स्वरूपेण अनय स्वरूप शरीर में घटित जो साक्षित स्वरूप है किसी स्वरूप से मैं सकल में व्याप्त हूं इसलिए औपाधिक सुखित्व धर्मेदे भाषण आने अपनी औपाधिक सुख का दिख रहा अलभूतों में ऐसा होने पर भी नहीं तत्तात्विक दर्शन प्रति तात्विक जो ईक् दर्शन है उसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि आप ये जानते तो उपाधियों के भेद की वजह से अलग अलग गंध है, है कि नहीं है तो सभी जैसे मकान है सब मकान होते हैं एक दो मकान है क्या सैकड़ों मकान है दुनिया में गाँव गाँव में है और लेकिन जब एक घर में घुसो तो कुछ अलग सा गंध होता है दूसरे घर में घुसो कुछ और ही गंध होता है हर घर का अपने गंदी अलग होते हैं वहाँ रहने वालों का तो उनका खाने पीने वाला सब के ऊपर निर्भर है वो गंध अलग हो जाता है अरे पूजा पाठ कर्म कांड घर में जाओ तो बड़ा सुगंध रहता है हमेशा है नहीं वो अगरबत्ती जलाएगा बसमी लगाएगा पत्नी धोएगा शुद्ध करेगा बिल्कुल साफ सुथरा रखता है उसका अलग सुगंध रहता है और जो दिन भर रात प्याज लसन छोक रही है मकान तो मकान है, तो तो है। लेकिन हर मकान रू उपाधि को लेकर के मकानों का दोष नहीं है मकान में क्या फर्क पड़ना है रहने वालों का दोष था उसके स्वाद वगैरह बदल गया इसी प्रकार से उपाधि दोष नहीं है पादी में रहने वाले विशुद्ध दृष्टिया पारमार्थिक एक आत्म भी कोई दोष नहीं है तो वजह से सुख दुख आदि बदलते ही रहते है अच्छा न मकान में दोष है न अन्य चीजों में दोष है आत्मा में दोष है जैसे शरीर भी मकान में कोई दोष नहीं आत्मा में भी कोई दोष नहीं किंतु जो है, है, तो कर रहा है, उसी में सारा दोष। उसकी वजह से का भेद होता है का आत्मा अपने आप को देखने में भी कोई आपत्ति नहीं है के दर्शन में यह भेद किसी प्रकार का बाधक नहीं होता है यह इनका कहना है स्वरूपेणा अनेवरूपेणा व्यक्ति आत्मा न निर्विशेषम कर इसलिए आत्मा का निर्विशेष और साक्षरता देना एक रूपम मित्र अपनी आत्मा को अन्य में रहने वाले आत्माओं से कुछ विशेष नहीं समझता है जैसे कुछ लोग कहते हैं तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं सबके बाकी सारी आत्माएं अब्रह्म ज्ञानी है करते हैं ना तो मैं ये हूँ तब तो ऐसे मान ले फिर क्या हुआ दूसरा तो सबके शरीरों में रहने वाला आत्मा अब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा नहीं आप अपने आप घोषित करो मैं अमुख करके कर मतलब क्या हुआ बाकी सब वो नहीं है ये तो सिद्ध हुआ ना भाव हुआ? ये भाव भावना चाहिए कि हम आत्मा है तो सभी महात्मा है हम ब्रह्मज्ञान सब भ्रमण ज्ञानी है जो सभी मई हूँ तो दूसरा ही कहा सभी मई हूं तो मैं ब्रह्मज्ञान ज्ञानी है सब अज्ञानी है और बाकी उनके अंदर ज्ञान है अज्ञान से क्या लेना ज्ञान अपने दृष्टि को तो खराब मत करो ना अपने दृष्टि में क्यों रागवेशंच निश्च कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान दूसरा अब्रह्म ज्ञानी उच नि दृष्टि करो उसके दृष्टि में वो ब्रह्म ज्ञानी है कि अज्ञानी है, है कि वो जाने उसके सामने जाने तुम्हारा अपना दृष्टि क्या होना चाहिए वो मुख्य इसे कहते बाही जो भेद है वो आपके आत्मिक्व दर्शन में बाधक नहीं होता है किसी को ध्यान रखते शब्द भाषा का प्रयोग किया आत निर्विशेषम सभी सविशेष है ना पहले क्या है सब सविशेष में चल रहे हैं एक क्लास में देख लो 40 बच्चे हैं वो कहते हैं मैं फर्स्ट रैंक स्टूडेंट हूँ वो तो फर्स्ट स्टूडेंट है भेद है ना वहां पर सविशेष है वहां यहां भी आ जाता है वो सीनियर है जूनियर है महात्मा होकर सीनियर जूनियर है वो सीनियर है हम जूनियर है हम कैसे करें ऐसे विचार करते हैं बड़े महाराज है छोटे महाराज है तो सविशेष कर दिया आपने कुछ भी भेद किसी प्रकार का भी करते हैं तो सविशेषता पैदा कर देता है और अब यह अपने स्वरूप से आप उसी समीक्षित हो गए जहां आप सविशेष दृष्टि को अपना लेते हैं व्यवहार के लिए भी सविशेष दृष्टि जो दिखा दिख रहा है वह भी बाधित व्यवहार है सत्य व्यवहार नहीं सार वजह से ज्ञानी का शरीर से बाधित जो व्यवहार हो रहा है जो उसमें भेद दिखाई दे रहा हो वह भेद उसके लिए सत्य न होने से उसके स्वरूप की जो आत्मिक दर्शन में कोई आपत्ति नहीं रहता वह अपने तो विशेष रूप से ही देख रहा है पुनर्यत शब्द उपादान अन्वय प्रदर्शनार्थम पुनः जो भाष्यकार ने याद्यों बोल दिया शुरू में तो लिए ही है या परिव्राट भूमुक्ष सर्वाणी भूतानि से शुरू किए थे भाष्य मंत्र मंत्र में तो एक ही यह शब्द है आप दोबारा यह क्यों ले रहे हो यह प्रश्न जब उठा तब टिप्पण जवाब दे रहे वास्तु में अनुय करने की सुविधाओं से दोबारा कह दिया जा रहा है ये नहीं कि भाष्य में दो, दो, दो यह शब्द है या भाषा में लेना चाहिए ऐसी बात नहीं है न मंत्र में न लेना है यह भाष्यकार ने केवल अनुवय करने के लिए प्रयोग किया है वो भी कैसे अनुपति क्यों कहा अनु अनुपशति क्यों कहा तब कहते हैं आचार्य मुखात ईशावास इत्यादि इति श्रवणान आचार्य का मुख से ईशावास आदि मंत्रार्थों को श्रवण आदि करके मन निर्ध्यान करके जिसने ऐसा आपने दर्शन की अनुभूति कर रहा है वह व्यक्ति सा वो यहाँ जो यद कहा गया था नित्य समुन्धा नियम है यदो नित्य समुद्धा यही तो तद तो तो, लेना ही पड़ेगा भले मंत्र में नहीं है तो वे सह करके आपको लेना चाहिए सी तो है मंत्र में स नहीं है लेकिन कर लिया जाता है तथा घृणाम न करोती किसी प्रकार से भेद के कारण पूने वाले घृणा है काया वाचा मनसा घृणा जो होता है काया वाचा मनसा तीनों प्रकार के होता है उसके शरीर हमारे शरीर को नहीं छूना चाहिए एक काया है उसे उठना बैठना नहीं खाना पीना नहीं ऐसा जो वेद है वो जो होती है वो काया घृणा होगा वाचा घृणा उसे बोलचाल नहीं करना बोलचाल बंद यो जाति वाला है उसे कैसे हम बोल चाल करेंगे ब्रह्म ज्ञानी उसे कैसे बातचीत करेंगे ऐसे करके जो करता ही भी है ही घृणा है वाचा है मन सा होता ही है भेद बुद्धि के कारण से अनेकों के की प्रतिभावनाएं बनती है तो गलत है अब व्यवहार क्या है समझ में नहीं आता गलत क्या सही क्या आप आत्मदृष्टि विचार करके देखो आपके प्राणक्रमानुसरण आपके साथ व्यवहार वैसा हो जाता है और जो करने वाला के भी अपना प्राणक्रम है वो भी मजबूर है वो अपने परमाधीन होकर वो व्यवहार कर रहा है और मतलब दोनों एक दूसरे के प्रारंभ की स्थितियों को न समझते हैं, एक-दूसरे पे नाराज होते रहते हैं और ऐसे कर्म कर बैठते हैं, ऐसी वासना बना लेते हैं सदा के लिए सांप और नवला जैसे शत्रु बन जाते हैं, नहीं या नहीं ऐसे बन जाते हैं अगले जन्म फिर टक्कर खाएंगे ये दोनों जन्म जन्म के टक्कर बना ले रहे हो बेमतलब जानवर में कहा आगे बढ़ेंगे ज्ञान मार्ग आगे बढ़ना है तो अगला देश द्वेश खुद मत करो अपनी वासना को तो सुधारो अपनी दृष्टि को सुधारो अपने ऊपर ही दोष तो ले लो चलो तो हमारे कर्म गलत है इसलिए हमको गाली दे दिया इसलिए हम तेरे से उठ पटांग खोल दिया इसलिए हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर दिया कोई बात नहीं हमारे कुछ कर्म क्षय हो गया ऐसी संतुष्टि करो और उसके साथ पूर्वज व्यवहार बनाए रखना द्वेश है तो पूर्व व्यवहार होगा नहीं है ना यदि नहीं होगा और देश नहीं बना है आपको तभी महसूस होगा जब आप उसके साथ पूर्व व्यवहार मत साधक आपकी दृष्टि को अपनाना है तो उस स्थिति की बात कर रहे उसे निम्न स्थिति में तो क्या उपेक्षा करो निम्न स्थिति में क्या है चार कोटी है ना मैत्री करुणा मृत उपेक्षा साधक को अपने समान साधना करने वालों को साथ मैत्री अपने से साधन में जो आगे बढ़ गए हैं उनसे प्रत्याग्ञा कर दें मुदित प्रसन्न हो उनको देखकर करके वाह भगवान इन पर बड़ी कृपा करा है बड़ा पुण्य है इनकी कि आगे बढ़ रहे हैं तो खुश हो उसमें नहीं विक्र मत डालो कोई ध्यान कर रहा है उसका ध्यान हो रहा है तो आप उसे खटखरखट -खट -खट करेंगे जानबूझ करके ध्यान ना हो ये गलत बल्कि सहयोग दो उसमें और उसको देखिए प्रसन्न हो जाए हमारे नहीं होती इससे तो हो रहा है कम से गम खुशी की बात है भगवान आप भी कृपा करेंगे दूसरे को साधन में साथ देता है उसको भी भगवान साथ देगा दूसरे के विघ्न डालेगा खुद का जिंदगी पूरा तो दूसरे को विघ्न पाया करने कभी नहीं करना चाहिए। साधना करनी है तो मैत्री फिर अपने से निम्न कोटि के साधक है तो करुणा और जो बिल्कुल साधना मार्ग में है नहीं विपरीत भोगी है अधर्मी है तो उपेक्षा करुणा मुदित उपेक्षा नाम है मध्यम कोटि के साधक वो कर सकता, में, ये अपना सकता है लेकिन ये आत्मिक दृष्टि वाला उपेक्षा नहीं कर सकता किसी को न किसे करुणा करेगा न मुदित न मैत्री कुछ नहीं खुद ही है तो किसे मैत्री करे किसकी परुना करे किस को देखे मुदित हो किसको देखो उपेक्षा करेगा ये वो तो निम्न कोटि के साधक के लिए है उत्कृष्ट कोटि का साधक की बात हो रहा है जो आपने के तो दर्शन करने के बाद में भाई व्यवहार से कोई भी कुछ भी आपके साथ कर रहा हो लेकिन आपकी अपनी दृष्टि आपने का दृष्टि बना रखते हुए उसके साथ व्यवहार में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए पूर्व करना है ना उपेशा करना है ना मोदित है ना करुणा है ना मैत्री है उत्कृष्ट साधक का है आप उत्कृष्ट नहीं मानते मध्यम कोटी में रहो फिर साधक बनना है नहीं तो तुम अपने गृहस्थी में चले जाओ राघ करो गृहस्थी हो तो ठीक है अच्छी बात जैसा तैरा कर वो भी तुम्हारे करोगे ना इसे निर्भर होता है कि जो है आप किसके साथ कैसा क्या व्यवहार करेंगे और अपने आप को किस तरह का मान रहे हैं उसके कहते हैं कि दर्शनात् न, न करोगे कहते हैं ऐसा तो नहीं है विजुगुप्सा का यहाँ पर जो फल के लिए आत्मिक दर्शन की विधि की जा रही हो कद प्राप्त शिव अनुवादो यह का अनुवाद है यह कोई अपूर्व विधि नहीं है यह न समझे अनुमान कर लो या विधि कल्पना कर लो ब्रह्म विद्याव्या ब्रह्म विद्या श्रोतव्या ब्रह्म विद्या श्रवण करनी चाहिए किसको जिसको विजुगुप्सा रूपी निवृत्ति रूपा फल की इच्छा हो तो ये यजेता इसी तरह से हम कहेंगे जो है ब्रह्म विद्या जुगुत्सा निवृत्त का वो श्रणुयात ऐसा विधि मान लो कल्पना कर लो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह प्राप्त का ही अनुवाद किया जा रहा है अप्राप्त का विधि नहीं है कैसे उस पर बड़ा सुंदर टिप्पणी देखिए यह पूर्व पक्षी कहेगा रात्रिशत्र न्याय एक न्याय मीमांसा दर्शन में विचार किया है एक याग रात्रि रात्र नामक याग है उसको याग मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए इस पर प्रसन्न करते हुए का उसी वाक्य में एक फल वर्णन हुआ प्रतिष्ठा रूपा फल जैसे यहां पर गया इसी वाक्य में विजगुप्सा अभाव का फल गया ना नीजगुप्सा एक कर दिया तो विजगुप्पा अभावगुप्सा निवृत्ति है घृणा न करोती विजुगुप्सा की उसके अंदर से निवृत्ति हो गई है विजुगुप्सा निवृत्ति नाम, नाम का फल हो गया है एक ही वाक्य में जब ऐसा हो तो उस वाक्यस्त अन्य बातों को उस फल के लिए विधि मानना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष रात्रिशत्र न्याय को लिया सत्र न्याय का मंत्र हवा ये रात्रि रूपयती इतिय यथा ये प्रतिष्ठा रात्रि ता त्रिपेयु त्रि उपेयुरी रात्रि सत्र विधि माँ प्रवण किया मंत्रित प्रतिष्ठा एत्रि उपयती मंत्र इस मंत्र के में रात्रि सत्रयाग नामक चीज को विधान मान लिया मीमांसा में क्यों प्रतिष्ठा और भी फल का विधान है और यथा प्रतिष्ठा संतिहा तो रात्रि ऐसा वो बना लेते हैं जो यह लोग प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मैंने प्रतिष्ठा की कामना कर रहे हैं वे लोग रात्रि सत्र नाग याग को करना चाहिए ऐसा एक रात्र नाग याग का विधान की कल्पना कर लिया उस वाक्य से उसी प्रज्ञा पर देखो ये तो सर्वाणी निवृत्त कामो निरुक्त दिशा कुरियात, है ना? जिस तो सर्वाने, में भी ऐसे विधि की आप कल्पना कर लीजिए जो कामना रखने वाला जो पुरुष है उक्त दृष्टि को उक्त दिशा में आदर उपदेश आदि के द्वारे ईशावा से ज्ञान करते हुए श्रवण निध्यासन पूर्वक जो है एकदार की कामना करता है वे करना चाहिए त्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए ऐसा विधि हो सकता है तथा ईशावास इत्यादय मंत्र कर्म असंगतम भाषितम फिर तो पहले आपने जो शास्त्रार्थ करके सिद्ध किया था क्या सिद्ध किए थे आप शास्त्रार्थ करके ये सिद्ध किया था ना कि ये जो ईशावास आदि मंत्र किसी कर्म का शेष नहीं हो सकता यह था अब गलत हो गया ये भी विधि हो गया इस विधि को मैं हम किस मंत्र का विनियोग करूंगा ईशादि मंत्रों को आत्मदर्शन रूपा कार्य के लिए जिसका फल क्या है बीजुगुप्सा निवृत्ति उस फल के लिए ईशावासी मंत्र ज्ञान होना ये हो गया अंग हो गया अतएव उन मंत्रों का विनियोग हो गया आपका कथन गलत साबित हो न ऐसा नहीं कर सकते कर्मत्व तो न कर्म जो है निश्चित को रोक कर कहा जा रहा है लोकत प्राप्त अग्निर्िमसम अन्वादे हिमनिवृत्ति काच्वाला कल विधि नकल पाक्य अग्नि हिमस्य भेषजा इस वाक्य को भी आप कहोगे फिर विधि वाक्य है अग्नि हिम का निवर्तक है लोक है ठंडी को दूर करने वाला है तो उस लोक सिद्ध को अनुवाद कर रहा है ना इस अनुवाद वाक्य को भी विधि पर अगले लोग फिर ये कहना पड़ेगा जिसको जो है हिमनिवृत्ति की कामना है वो अग्नि को जलावे ऐसे विधि माननी पड़ेगी यदि विधि की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो इस विधि को नहीं जानता है वो भी अग्नि जला लेता है ठंड दूर करने के लिए इसलिए कहते हैं तो पाये लोकत प्राप्त था यहाँ क्या है निमित्ता पाये निमित भाई लोखत प्राप्त है इसी का अनुवाद निमित्त क्या है घृणा कर निमित क्या है क्यों घृणा करते आप किसी से कभी किसी भी प्रकार से भी अज्ञान के वजह से आत्मिक दर्शक दर्शन न होने से आत्मानी आत्मानिक दर्शन के कारण से आप घृणा करते किसी के प्रति रागद्वेश होता है क्यों स्व से भेद दर्शन के कारण से आप अपने दूसरे को भिन्न मानते हो भेद दर्शन के कारण से घृणा हो इस प्राप्त का ही निमित्त है उसी का क्या निमित्त तो क्या किस से आत्मिक जो भेद था जो कि निमित किसले था वह घृणा का निमित्त वह निवृत्त हो गया निमित्त निवृत्त हो गया निमित जो घृणा है सोते ही चला गया इसलिए कह दिया वे इसे भी फल का तो गंध भी, भी यहाँ पर आप सुखने की चेष्टा न करे कर्मकांड के वासनाया साधुक्त ईशा इत्यादि मंत्र न कर्म से विनियुक्त इसलिए ठीक कहा गया भाई ईशावास आदि मंत्र कर्म में किसी प्रकार से विनियोग नहीं हो सकता है तब का प्राप्त प्रश्न उठेगा जो कह दिया आपने तो किससे क्या प्राप्त हुआ था मूल में सर्वाहि घृणा आत्मनो अन्य अन्य भवति ये तभी घृणा होती है ना किसी भी प्रकार सर्वाहि कह दिया किसी भी प्रकार की घृणा हो वह कब होती है, है? जब आत्मा से भिन्न में दोष देखें भिन्न देखने से ही नहीं भिन्न में दोष देखने लग जाते हैं आप तब घृणा हो ऐसे बेकार आदमी है ये इसमें गड़बड़ी है ये दोष है वो दोष है ऐसा है वैसा है ऐसा जब शोषण लगोगे तब उसके प्रति घृणा होता है और गुण को देखोगे तो घृणा नहीं होगा ना अभिन्न देखने से घृणा नहीं हो सकता भिन्न होने पर गुण देखने से घृणा नहीं हो सकता कि भिन्न होने पर जब दोष देखोगे तब घृणा सर्वाही आत्मनो अन्यत दुष्टं पश्यतो आत्मा नत्यंत विशुद्धम निरंतर पश्यतो न घृणा निमित्तं अर्थात अस्थित क्योंकि जो है घृणा निमित्तं अर्थांतरम न प्राप्तमेव क्योंकि जो है आत्मा का जो अत्यंत विशुद्ध मान रहा है निरंतर विशुद्ध मान रहा है जो वह व्यक्ति के अंदर घृणा का निमित्त कोई और चीज उपलब्ध ही नहीं रहा तो घृणा कैसे करेगा अतः प्राप्त का ही अनुवाद हो रहा है अप्राप्त कभी भी नहीं है प्राप्त, प्राप्त से व अनुवाद किंग कथम प्राप्तम किन के न कथम यही तो है ना विधि का मूल आधार किसी भी विधि को मानना है तो मूल आधार यही नहीं केन किम के न कथम किम भावित न भावित कथम भावित भावना जो अर्थ संग्रह समझा चुके हैं शाब्दी और आरती दोनों प्रकार की भावनाओं में किम केन न कथम यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यह भी विधि मानना चाहोगे तो किन के न मानना पड़ेगा अनुवाद है तुम्हें तो किम के न कथम ही रहेगा किसे सब प्राप्त है ये बताना पड़ेगा न जिस हिस्से में अप्राप्त इस विधि करते तीनों ही उसी गुरु से प्राप्त किया जा रहा है ये अन्यत्रापि अदुष्ट न घृणा क्योंकि इसलिए ये कहना पड़ा भाष्य कर तो अन्य दुष्टम क्यों कहा आत्मा से अन्य पश्यतो सीधा कहते इसलिए कहते हैं आत्मा से भिन्न होने मात्र से घृणा नहीं होता जैसे आप अपनी आत्मा से अपने पत्नी की आत्मा मानते पत्नी को मानते हो बच्चे को मानते हो भाई बहन को मानते हो उनसे घृणा हो जाए क्या नहीं होता आप पड़ोसी से घृणा कर लेते तो लड़ाई झगड़ा हो गया इसीलिए और घर के अंदर भी भाई बहन में घृणा हो जाएगी जिस लड़ाई हो जाएगी जमीन जायदाद कर तब घृणा होगा नहीं तो कहां से होना नहीं तो घृणा नहीं हो तब तो सब कुछ ठीक है एक दूसरे के प्रति देवता है भगवान सीधे साधे बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया हैं जिस दिन बंटवारे के मामला आ जाए फिर तब तो कौन किसके लिए कितना कुर्बानी करने वाला है असली परीक्षा उस दिन होती है उससे पहले थोड़ी है उससे पहले कोई परीक्षा नहीं उस समय असली परीक्षा होता है कौन किसलिए क्या कुर्बानी देता है कुर्बानी है राम की कथा जो भाई भाई के लिए नहीं जब भाई भाई के लिए भी नहीं था वो विभीषण जब शरणागत आया विभीषण को स्वागत कैसे किया राम ने कहा लंकाधि अब मान लो लड़ाई हार जाए तो क्या होगा तो थोड़ा प्रसन्न था तो राम जी पूछे भाई तुम अप्रसन्न क्यों हो आप लंकेश हो असली अत में और कुछ दिनों में आपको गति बिठाएंगे हम कहता है आप ये सोच रहे हैं मान लीजिए तो तो रहेगा नहीं हमारी उसका ही रहेगा हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा तब तब कहते कहते हैं हैं बड़ी कुर्बानी है यहां। कहते हैं, मेरे चौदह साल के लौटे मुझे अयोध्या का राजा जो बनना है हम तुमको राज्यभिषेक कर पा लेकिन तुम्हें हमको राजा बनाना ही अपने राज्य को अभी क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसे नाम पड़ा उनका ऐसे थोड़ी पड़ा है पूरा हम तुमको देंगे अयोध्या तुम्हारी होगी हम जंगल में रह जाएंगे जीवन भर ये मानता है जो कि भाई नहीं है उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तब लक्ष्मण ने कहा धनी है यहाँ हमें भूल गए तो लक्ष्मण को क्या कहते हैं अरे भाई तुम तो अयोध्या का राजधानी क्यों सोच रहा है धरती की राजधानी क्यों सोचता है तुम तो सदा मेरे साथ तीनों लोगों में रहो। इतना बड़ा पद उसको मिल गया तीनों लोगों में सदा साथ हो गया है? भगवान के ऐसे बड़े भाई छोटे भाई को साथ देता है लक्ष्मणता है ना उनके जीवन में तो घृणा जो है अभेद में क्या भेद में भी नहीं होता है यदि इस तरह का समर्पण होगा तीसरे कहते आता है, है दा। अन्यत काने के बाद इसलिए दोष देखोगे तब घृणा होता है नहीं तो नहीं हो सकता प्राप्त से इसलिए न घृणा अपने दुष्ट न घृणा दुष्ट दुष्ट न घृणा और दुष्ट नहीं हो कई बार क्या होता है यदि भाव है तो घृणा नहीं होगा स्थिति में क्या है इसे अन्य शब्द भी जरूरी है आत्मा से अन्य भी होना चाहिए आत्मा से दुष्ट अलग होता वुष्ट भी होना चाहिए तभी घृणा होता जैसे दो बदमाश हैं दोनों दुष्ट हैं दोनों एक दूसरे घृणा करेंगे क्या दोनों बड़ा प्रेम होता है ना चोर चोर मोसेरे भाई बन जाते हैं समान स्वभाव वाले हैं ना जब ये उसे तय ये हमारे विरोधी गुट का है तब गड़बड़ होगा ये भी हमारे साथ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं साथ मिलके कर रहे हैं हम तो सबसे बढ़िया है दुष्टत्व तो होने से काम चलेगा नहीं अन्य भी जरूरी है अन्य और दुष्टत्व तो दो मिल करके जब होगा तभी जा करके घृणा न घृणा तथा चृण आत्मुष्ट दर्शन अन्वय व्यतिकाभ्या घृणा जत्मा से दर्शन का द्वारा का कार्य कारण भाव से अन्युप्यवत्वा दर्शन भाव और भव सरण के जो भाव है वह अन्य अनुपत्ति के आधार पर हम यहाँ आत्मिक दर्शन होने के बाद अन्य दृष्टत्व दोनों नहीं रह जाता है अतः निमित्त चला गया नि भी चला जाता है अतय प्राप्त ही है यहाँ अप्राप्त नहीं सिद्ध हो गया घृणा भ प्राप्त होती भाव, भाव आत्मा अत्यंत ऐसे कैसे हो गया कि यह अपने आप को वह अपने स्वरूप को कैसे देख रहा है अत्यंत शुद्ध देख रहा है एका भावे घृणा भाव सूत्रांत तो उभया भाव है एका भावे भी घृणा भाव तो एक का न होने पर भी जो है घृणा का भाव जब हो सकता है जब अन्य और दुष्ट तो दोनों नहीं रह गया अन्य नहीं रहा तो भी घृणा दुष्टत्व नहीं रहा तो भी घृणा नहीं है और आत्मज्ञानी के अंदर आत्मिक दृष्टि के अंदर अन्य दुष्टत्व जब दोनों नहीं देखता किसी भी उपाधि में तो उसके अंदर घृणा कैसे हो सकती है है कि नहीं के भी। के एक हो अन्यत्व दुष्टत्व न हो तो भी घृणा नहीं है दुष्टत्व तो अन्यत्व तो न हो तो, तो भी घृणा नहीं है और दृष्टि तो करने वाले तो कहना ही क्या है कमित्र लग गया इसके अंदर तो दोनों का ही अभाव हो गया ना यह किसी के अंदर अन्यत्व देख रहा है न किसके दुष्टत्व तो देख सकता है स्वभिन्नता सर्वमेवा ऐसी स्थिति में यह ग्रहण कैसे हो सकता है असंभव है ना इसलिए स्वतः निवृत्त हो गया सुतरा भाव सुन तो निरंतर अविच्छि एक अविशुद्धि वह अविच्छितापूर्वक देखता है कुछ समय के लिए हाँ सुबह वेदांत हो गया दोपहर में गृहस्थी शाम को ब्रह्मचारी रात्रि में जब वह भोगी ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे भी लोग होते हैं ऐसा नहीं होना है इसे कहते निरंतर मनावि प्राप्त मेगा तो दो न्या इसलिए प्राप्त है अतएव जो है क्यों प्राप्त हुआ तो गा का दिया दूसरा कारण कर दिया घृणा का निमित्त नहीं रह गया क्योंकि घृणा निमित्त यही है अन्य विशिष्ट दुष्ट घृणा का है इसके अलावा और कोई निमित्तांतर निमित्त अर्थांतरम नाप्तम तीन इसीलिए मानव घृणा भाव अर्थापति प्राप्त चलो तो अतएव जो है, है बिल्कुल ही उसको क्या हुआ कि आतन की वजह से यह पूर्वद ही प्राप्त जो फल था अप्राप्त हो गया ठीक है ना प्राप्त में यही है तो कहते हैं है, है। पहले भी दो मंत्र स्तर से आए थे अभी भी दो मंत्र इसी प्रकार से आए कारण क्या है पहले जवाब दे चुके हैं मंत्र नाम जामिता नास्ती मंत्रों में आलस्य नहीं है अर्थात मंत्र दृष्टा में आलस नहीं होता है चैतन धर्म आलस कहा गया था इमाम अन्योपि मंत्र आह का देते रहे हैं। इमाम जो भाष्योपी मंत्र में मंत्र में छठे मंत्र मंत्र कहा और दृढ़ करने के लिए अन्योपि आह दूसरा वह मंत्र भी कर रहा है सर्वाणी भूतानी थी सर्वाणी भूतानी आजानत भूत तौकाशोक अनुपश्यतो तो अर्थ लिया जाता है जिस काल में अथवा जिस में जिस काल में मध्यम आधिकारिक दृष्टिकोण से जिस आत्मा में उत्तम आधिकारिक दृष्टिकोण से क्योंकि भृंगी कीटन न्याय लागू होता है काले के लिए भृंगी कीटन में क्या हो रहा भ्रिंगी कीटन न्याय में होता क्या है एक होता आपने देखा हो घर घरों में मिट्टी का बनाते कीड़ा आता है, है? लाल लाल से कीड़ा होता है देखने में लगभग और वो घर बनाता है मिट्टी का गोल गोल गोल गोल गोल गोल एक किलोमीटर जोड़ दे जाता है और करता है क्या है वो सब में घर में भोजन भर देता है पहले लाला करके भोजन रख देता है और किसी का बच्चा को उठा कर लाता है कीड़ा हरे हरे रंग के होते हैं वो ये लंबे लंबे दूसरे किसी जंतु किट का है वो? वो ला कर उसके अंदर बंद कर देगा और बाहर का मुंह बिल्कुल हल्का अच्छे छोड़ करके बाहर ना आ सके ऐसे बंद करके छोड़ देगा छोटा सा हवा के लिए काम आ जाएगा और फिर वो क्या करेगा बार बार आएगा घूम देगा उसके सामने हो देगा क्या आ गया देखते रहेगा अरे चला जाएगा फिर वो आएगा ऐसे ही करेगा ऐसे हजारों बार कर है। और ये कि अगर भूख लगे तो अंदर को रोटी खाएगा खाना है ना स्टॉक में उसका देखते देखते देखते ऐसा तादाद में हो जाता है जिस गर्भ से पैदा हुआ था उस गर्भ का स्वरूप ही भूल जाता है और आगे का जो स्वरूप प्राप्त जब ये देखता है कि हाँ ये तैयार हो गया है मेरा नकल हो गया है स्वरूप धारण कर लिया है तो वो किनारा को फोड़ देता है फिर पंख मारता है जैसे बाहर तो आ जाता है मेरा चेढ़ा हो गया मेरा चेड़ा रंग गया पक्का रंग में ठीक रंग गया मेरा अनुरूप हो गया इसको भृंगी कीटन न्याय कहते हैं जिस समय इसमिन काले आपके अंदर भी जिस समय इसमिन काले गुरु से सुना हुआ बात को बारम्बार बारम्बार बारम्बार बारम्बार घोड़ते घोटते घोड़ते घोड़ते आप भी क्या हो जाओगे अहम ब्रह्मा जब तब सर्वानी भूतानि आत्मैव भूत सारा भूत जो है संपूर्ण भूत क्या हो जाएंगे अव्यक्त से लेकर सार्वप्र इन परमार्थ तत्व के दर्शन हो जाने से तत् के लिए क्या होगा संपूर्ण भूत तो आत्मा ही हो जाएगा परमार्थ वस्तु को विजानत मैंने जो है उस समय में अपने आत्मा में इस प्रकार से अनुभूति के कारण से वह भी क्या हो जाता है उसको फल क्या कदम कहा शो कहा तत्व मनुपष्य उस समय या उस आत्मा में जो एकत्व को देखने वाला भी तत्व लेंगे उस समय और उस आत्मा में जहां एकत्व को देखने वाले को उस समय में या उस आत्मा में एकत्व को देखने वाले को क्या शोक हो सकता है या क्या वो हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता है ये तो आत्मा को न जानने वाले कोई हुआ करते हैं ये दोनों के दोनों का शोक और मोह मोह गया है शोक क्या है आवरण का कार्य मोह है विक्षेप का कार्य शोक है आवरण से क्या हो गया मोह हो गया अपने तो स्वरूप का जब आवरण हो जाता है हम अगले के असली स्वरूप पता नहीं चल पाता है हम का अंधकार से वस्तु ढक गया आह को नहीं पहचान पाए अंधकार भी आवरण की वजह उस वस्तु में मोह हुआ विक्षेप के कारण उसमें शोक उत्पन्न हो जाएगा मोह और शोक आवरण और विक्षेप का कारण ये दोनों ही हुआ करते हैं अज्ञानी कहा आप दर्शन करने वाले में न आवरण है न विक्षेप है अदेव न शोक है ना मोह है ना शोक मंत्र का सामान्य अर्थ हो गया यहां पर भी देख लीजिए पूर्व मंत्र में जिसे कहा सर्वेश्व आत्मान च पश्य वो हिस्सा या नहीं आया पूर्व मंत्र में उत्तरार्ध तीसरे बाल में जो था सर्वभूतेश आत्मान वो या नहीं दिया जाता है केवल अभिदृष्टि का मंत्र को लिया जहां पर राधा राधे भाविष्ट है वो हिस्सा को त्याग दिया होता तिल अधिकारी के लिए मध्यम इसे मध्यम वर्तमाधिकारी की चर्चा में करना है यहां इसने क्या किया पूर्वार्ध तो इस भूता आत्म अनुप्य आत्मनि एवकार किया तम लोगों ने अभेद आत्मा एव अनुपति तिर आत्म अनुपचती तो उसी को यहां लेकर कह दिया सर्वाणि सर्वाणी भूतानी आत्म केवल पूर्वार्ध का आत्मिक दर्शन को लिया है यहां उसी के आधार पर फल विपन कर दिया सर्वेश्व आत्मा दृष्टि है सर्वेशा आत्मा समृष्टि दृष्टि है और सर्व एव आत्मा परमात्म दृष्टि है तीन दृष्टियों को समझना है सर्वेश्व कह दिया आपने जो अपने सामने रहने वालों में सभी में वृष्टि दृष्टि देख रहे हैं आप सर्वेश आत्मा सर्वेशम आत्मा हमेव ये हो गया समृष्टि दृष्टि से और सर्वेव आत्मा हम ऐसे ही कर लोगे तो वो परमार्थ दृष्टि हो जाती है वैष्ट दृष्टि मंदाधिकारी के लिए है और समृष्टि दृष्टि उत्तम मध्यमाधिकारी के लिए है परमार्थ दृष्टि उत्तम का अपना स्वरूप दृष्टि भास्कर वाक्य कोई सर्वाणी यस्मिन का मतलब यस्मिन काले यथोक्त आत्मनिवास जिस काल में अथवा जिस आत्मा में पूर्वोक्त पूर्व यथोक्त मैने कौन थी जो निराकर ऋषवास से कथित जो सर्व्यापक आत्मा उस आत्म तो स्वरूप में तानेता वे ही बोध भूषण से क्या लिए पंचम नहीं अव्यक्ता माया से लेकर कीट पटंग पत्थर मोड़ा सब भूतानी सर्वाणी परमार्थ आद दर्शन और सब क्या हो गए परमार्थ आद दर्शन के कारण से आत्मव बोध सब आत्मा ही हो जाता है आत्म संवृत्त पर जानता को जानता हुआ को वह सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो जाता है जहां देखिए बड़ा टिप्पण है इमे अ आलस्य भावादी उक्तम अच मंत्र धर्मो मंत्र से उपचरे थे मंत्र द्रष्टा के धर्म को मंत्र में औपचारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है ऐसा नहीं सोचना वस्तु तस्तुत क्या है दुर्धि पुनः पुनर्वचन भूषण ठीक करो नत्व से दुरुगम जो तत्व का पुनर् पुनर्जो कथन करना है वह शुद्ध के लिए शोभा ही देता है अशोभ नहीं जैसे बोल आज आदमी कॉलेज क्या होता है मास्टर लोग जो कठिन होता है उसको बार बार समझाते हैं। एक बार बोल के नहीं जोड़ देते और हर पंक्ति को 10 बार बोलने लग जाए तो कोर्स पूरा कभी नहीं होने होगा जो कठिन है उसको समझाने के लोग क्या करते हैं थोड़ा जोर देते हैं बाकी को पाठ पाठ पढ़ के चले जाते गा देख लो बोल देते सरल है इसी तरह से श्रुति भी क्या कर रही है क्यों बार बार गाती है क्योंकि यह भूषण ही है दूसरा हेतु है, तो है पहले कल एक हेतु तो आलस्य भाव दूसरा भूषण दुर्द्रव तत्वाहन से तत्व से झटितरोह अभाव अभिप्रेत्या क्योंकि अतिगहन तत्व सभी के दिमाग झटित घुसता नहीं है इसलिए दौड़े भाष्यकार ने यस्मिन काले उत्तम अधिकारी है तो सुनते ही बराबर गया सुनते बराबर घटाघट हुआ और इंद्र को बेचारे को बत्तीस बत्तीस साल रगड़ना पड़ा श्वेत के तुम तो सुनते सुनते होते गया एक बार जब नहीं हो पाया तुम दिन तक का तो, तो, तो भोजन मत करो तो समझ में आगे मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें श्रद्धां हो रही है पंद्रह दिन भोजन नहीं कराया उसको केवल पानी और दूध भी पलाते रहे उसके बाद क्या थी सच्चाई तो इस तरह से अधिकारी भेद है कोई अधिकारी होता है गुरु सुनाते जा रहा है साथ -साथ कर साक्षात्कार होते जाता है उसके लिए कहा यथोक्त आत्मनि यह पुष्य सीधा सीधा और दूसरा सुनने के बाद अभ्यास करते करते करते करते करते यस्मिन काले यस्मिन जन्मनिवा हम तो और भाग्य बढ़ के बोल हैं और यस्मिन काले कह रहे इस जन्म में ना हो तो यशमिन यस्मिन जन्मनिवा ये जोड़ लो है ना अनेक जन्म संसद भगवान ने कहा भी है लगे रहो लगे रहो चिंतन करते करते करते किसी न किसी जन्म में तो हो ही जाएगा इसी जन्म हो जाए तो अच्छी बात है वो मध्यम अधिकारी के लिए ही यशमिन काले करोगे जिसको सुनते बराबर झटी जाता नहीं बुद्धि अधिकारी दुर्लभ्य वास्तविक अधिकारी यही अधिकारी ज्यादा है सुनने के बाद समझ में नहीं आता इसे ज्यादा है समझने पर अनुभव में नहीं आता और ज्यादा है वो सुन तो भी यमुन विद्यु कठोर प्रशद सुनने को ही नहीं मिलता बहुत सुनने के बाद समझ में नहीं आता समझ में आ तो अनुभव नहीं आता ये बड़ी समझ आई क्यों अपनी वासना कहने के बाद हो जाते समझ में आ गया सारा ठीक है लेकिन फिर भी किन्तु तो प्रश्न चिन्ह लगा देते वो लेकिन घोड़स दे एक महात्मा कहता था हम लोग झप्पड़ रहे थे बंगाली महात्मा थे थे देखो महाराज सब ठीक है आप कहना हम सब मानते हैं लेकिन जिस प्रकार से अनाधिकाल में माया ने हमको बेवकूफ बनाया था दोबारा नहीं बनाया इसमें क्या गारंटी है ये समझ समस्या अब क्या वेदन समझ में आए फिर तुमको अरविंद कहने के लिए समझाने के लिए कह दिया जा रहा है अनादिकाल से जो है माया ने ग्रसित कर रखा था जैसे किसी को शाम दिखाई दिया रस्सी में उसे पूछा किसी से जाकर ये मैंने जो शाम देखा रस्सी में रस्सी में कब से है, है? क्या जवाब देंगे आप उस रस्सी में शाम कब से है तब कहने पड़ेगा उसमें जो भी हो लेकिन तेरे दिमाग में अनाधिकाल से है तुम्हारी तो अविद्या क्यों दिखाई दी ना जाए रस्सी का आवरण बुद्ध अविद्या में भी अनाधिकाल से है गाना पड़ेगा क्योंकि अविद्या का कार्य है वो और हैं, हैं। इसलिए मतलब क्यों कहा जा रहा है क्योंकि वास्तव में वो है ही नहीं ये वास्तव में होता उसका डेटा पर तो पता लग जाता किसने किसी को ऋषियों को नहीं वो वास्तव में है ये वास्तव में है नहीं उसको आप क्या आपका अर्थ है किया आपकी सृष्टि का वास्तविक डेट ऑफ बर्थ मालूम है नहीं मालूम <laughs> किसी को मालूम नहीं संकल्प करते हो में संध्या द्वितीय परार्थे पंडितों ने जोड़ रखा है और आप मान लिए कि हाँ ब्रह्मा जी का पचास साल हो गया है इक्यावनवा साल चलो द्वितीय परार्ध। और उसमें पराकल्प है वैवसुद वसुद मनमंत्र है काल्वना कर दो ना आप वहां पर अमुक सम्वत् आकर के यहाँ घुस जाते हैं फिर वगैरह वगैरा सब कुछ यहाँ जब इस प्रकार से आप बोलते हैं तो काल की गणना आप कर रहे हो लेकिन ब्रह्मा जी का इक्यावनवा साल तुम ब्रह्मा जी का जन्म कब हुआ था इक्यावन साल पहले ये कहना पड़ेगा उसकी इक्यावन साल पहले लेकिन उसकी इक्यावन साल पहले जो ब्रह्मा पैदा हुआ था उससे पहले सृष्टि थी कि नहीं थी ब्रह्म जी गांह ये कहां से टपक गए तीनों ने सृष्टि बनाया बोल रहे हो ना? ये नाना पड़ेगा उसे पहले सृष्टि थी ये धाता पूर्वम अकल्पित मंत्र कहा जाता यथापुर का पहले भी था वो वो उससे पहले? उससे पहले? पता ही नहीं कब से इसलिए अनादि कहते हैं। और मांडवी तो कहते इसलिए अनादि वो व्यक्ति जवाब दे रहा है जिसकी बुद्धि में डेटा ऑफ पता नहीं है ना बुद्धि का दिवाल हो गया सारे शक्ति सोचने की सारे कार्यक्रण भाव सारी युक्तियां सारा अनुमान फैल हो जाए जा, तब तो बना अनादि जाए क्या कर? और सच्चाई में वो चीज है ही नहीं जो उसी को मान लिया जा रहा है वो अनादि से है इसलिए मुझको संसार दिख रहा है जिस संसार दिखाई देना बंद होगा तब तो आपको पता जरा अविद्या नव अनादि दोनों बात खत्म हो व्यवस्था के लिए है ना आप गणित में जवाब निकल क्या करते एक्स है। एक्स हो फिर उसको लेकर आप गणित करते हैं असल जवाब क्या आता है जाता है क्या नहीं कुछ और जवाब हो जाता है उसे अविद्या मायादि रिजल्ट क्या निकलेगा इट इज नॉट द रेटाफ है नहीं है ना अनादि एक एक्सडे है जवाब गुजार निकला तो तो अपना भंग हो गया जब जवाब में आपने देखा वास्तव में है ही नहीं तो अनादि कैसे इसलिए कहते हैं ये जो कहा जाता है यस्मिन वगैरह और अधिकारी भेद से कहा गया जिसे टिप्पण कार्य साफ साफ जो है अधिकारी भेद के कारण से बात कही गई है अधिकारी दौर्लभ्यम वीति विवक्षित आशे नत्मी इत्यादि रूपेण अवगत आत्मनीत इत्यादि मंत्रों के द्वारा अधिप्त जो आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप को विचानतः भूतानी व्यक्ति सर्वानी भूतानी यह होता है अभ्यास के अधीन हो जाता है राम श्री परमुष की जीवनी में कहानी आती है वो अनेकों संप्रदायों का अनुष्ठान किया अपने जीवन में हर चीज को अभ्यास करके कोशिश करते हैं कि इसमें क्या देखा जाए उसमें क्या देखा जाए क्या सच्चाई है एक बार इसे प्रकार करते कर सखी संप्रदाय के बारे में जब सुना वो सखी की भावना से भगवान की पूजा कर ली और ऐसी उनकी दंतकण शुद्ध इतना रहा कि भावना करी कुछ ही दिन के अंदर उनके सार स्त्री शरीर में आने लग गया पत्नी बोल क्या कर रहे हैं आप क्या साधना कर रहे हो आप जबरत हो रहे हो स्तन आ रहे हैं आपके बाल लंबे स्तर से रहे हैं सब गड़बड़ हो रहा है वो पत्री के गांड कारण छोड़ वापस बना गएसुरु भावना किए तो वापस ऐसे उनकी जीवनी में लिखा इसका मतलब यह है आप जैसी भावना करेंगे होगा जो यथाम पद से बजामे गीताजी में श्री भगवान समर्थन इसी मंत्र के आधार पर गए वहां पर जैसी भावना करोगे वैसे हो जाएगा सखी की भावना किया सखी हो गई भ्रम की भावना कर दो ब्रह्म हो जाओ भैंसो हम यथा प्रसिद्ध दृष्टान है तद्वत या भी यथाभिमुत ध्यान आत्मा यथा अभिमुत ध्यान आत्मा योग सूत्र है तब सदर्थ भावना इसलिए कहा कि जब मत करो उसकी अर्थ की भावना करो जब अर्थ जो भावना करोगे वो अर्थ को तुम प्राप्त कर जाओगे सब की प्राप्ति हो जाएगी आप इसलिए सर श्रुति श्रुति इस प्रकार से सूत्रकार वगैरह कहते हैं तक भावना मेथा ध्यान दोनों योग सूत्र है दोनों जगह बात कही गई है तो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो चाहे सौ सूत्र ग्रंथ सभी जगह देखने को मिलता है आपको इसलिए मध्यम अधिकारी के दृष्टिकोण से बात करनी काली जो कहा है उचित ही बनता है कहते हैं भूतानी सर्वाणी परमार्थ परमार्थ विशेषण दिया आत्मदर्शन आत्मदर्शन परिचिशन ऐसा अर्थ ना ले विशेषण दिया परमार्थ आत्मदर्शन परमार्थ आत्मदर्शन क्या है जीव ब्रह्म जीवो ब्रह्म जीव ब्रह्म भेद है एकत्र स्वर्पक है अनेजदादी लक्षणों से कथित है उस आत्मा का दर्शन से आत्म भूत आत्मा ही हो जाता है आत्म संवृत्त आत्म आत्मैव संवृत्त आत्मस्वरूप को सम्यक प्रकार अपने वृत्तियों से व्याप्त कर लेता है अर्थात सारे भौतिक बुद्धि की वृत्तियां आत्मस्वरूप नहीं वही को ग्रहण कर लेते हैं कहीं भी किंचित विभेद नहीं रह जाता है किसको कर दिया इसे परमार्थ वस्तु विजानक परमार्थ वस्तु कि सर्वात्म भाव की प्राप्ति में ज्ञानादृत साधन बिल्कुल नहीं सर्वात्म भाव दर्शन की प्राप्ति में एकदार से ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं क्योंकि इसी में उस परमार्थ वस्तु का ज्ञान दिया गया है जिसके आधार अभ्यास करने से में आपको सर्वात्म भाव का दर्शन हो जाएगा इसी बात संकेत करते हुए कह कर दिया परमार्थ आत्मदर्शनाथ और परमार्थ वस्तु विचार दोनों जगह ये विशेषणों को दिया गया है तत्र तस्वीन काले त्रत्मी वह यहाँ करना पड़ेगा ना इसमिन काले तस्वीन काले यत्मी त्रत्मी कहा था तत्र तथोक्ता ऐसे यहां भी समझ लेना को मोहा कहा शोक है थी मोह कहा शोक शोकश्च मोह काम कर्म बीजम अजान तो बहुत जो इस आत्मा को न जानता हुआ आदमी है ना उसी के अंदर काम और कर्म का कर, बीज शोक और मोह रहते हैं शोक का निवृत्ति के लिए कर्म करोगे मोह की वजह से काम नहीं करते रहो थोड़ा विपरीत कर्म रखा कर हुआ है शब्दार्थ शब्दार्था बोलने में शोक मोहच्छ काम कर्म भीजम ऐसे कह दिया वास्तव में शोक निवृत्ति के लिए कर्म करता है मोह मोह के वजह मोह के तो निमित्त से क्या होता है कामनाएं होती है मोह मोहवशात कामनाएं होती है और वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही है इसलिए आप शोक होता है और शोक निवृत्ति फिर कर्म करो कामना की प्राप्ति के लिए कर्म किया वो गड़बड़ा गया तो शोक हुई तो शोक निवृत्ति के लिए फिर कर्म करेगा ये चक्कर में चलते रहता है कामना पूरी हुई तो भी कर्म करेगा और कामना को बढ़ाने के लिए है ये नहीं। जगती है एक बार पूरी हो तो और और और मजबूत जाता है और वो जाता है और वो जाता है ये इसलिए कहते कि देखो को मो आकाश तापर्या शोक और मोह काम करने का बीज है यह और वो किसके अंदर द्रवा करता है अजान कर शोक मोहनिवृत्त्या आप आद्या अविद्यावृत्त है निशेष संसार निवृत्तिपत्तविष्टि तो तो काम ये शोक मोहनिवृत्ति के द्वारा का आपाध्यशोक निवृत्ति क्या अविद्या का कारण कौन होगा अविद्यावृत्त है निशेष संसार निवृत्ति हेतुत्व संपत्त है संपूर्ण संसार निवृत्ति का कारण संपादन करने के लिए तव विसृष्टि उन दोनों को विशेषित किया जा रहा है इत्यादि से